आज का व्याख्यान कुछ विशेष तरह का है ये थाना के डॉक्टर्स लोगों द्वारा आयोजित है तो स्वाभाविक रूप से मैं वही बात आज ज्यादा करूंगा हो सकता है ये बातें आपने कभी सुनी ना हो मेरे व्याख्यान में कि इस देश में जो दवा का क्षेत्र है ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल का सेक्टर है उसमें विदेशी कंपनियां क्या कर रही हैं और इस देश के लोगों की स्वास्थ्य के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है कुछ दिन के बाद भारत सरकार दिल्ली में पार्लियामेंट में एक बिल पारित करने जा रही है और वो बिल है पेटेंट एक्ट ये हमारे यहां 1970 में एक कानून बना था जिसका नाम है इंडियन पेटेंट एक्ट उन्नीस सौ का जो इंडियन पेटेंट एक्ट का कानून है उसको बदलकर अब एक नया कानून भारत के पार्लियामेंट में पारित होने जा रहा है शायद अगले दो तीन महीने में हो जाएगा तो ये जो नया पेटेंट का कानून आ रहा है वो क्यों आ रहा है और पुराना जो पेटेंट का कानून है हमारे देश में 1970 का वो क्यों बदला जा रहा है पेटेंट का माने होता है एक तरह का लीगल राइट वैधानिक अधिकार माने अगर कोई वैज्ञानिक या कोई व्यक्ति जब किसी चीज का आविष्कार करता है इन्वेंशन करता है तो उस चीज के आविष्कार करने वाले व्यक्ति को कुछ समय विशेष के लिए विशेष अधिकार दिया जाता जो विशेष अधिकार मिलता है किसी भी व्यक्ति को अपने इन्वेंशन पर उसी कानूनी अधिकार को तकनीकी भाषा में पेटेंट कहते हैं तो पेटेंट का माने होता है एक तरह का विशेष कानूनी अधिकार जो हर उस व्यक्ति या कंपनी के पास होता है जो किसी नए वस्तु का आविष्कार करती है हमारे देश में 1970 सौ से एक खास तरह का पेटेंट एक्ट लागू है 1970 के पहले हिंदुस्तान में जो पेटेंट एक्ट चलता था वो अंग्रेजों का बनाया हुआ था जब अंग्रेजों का राज चलता था इस देश में अंग्रेजों का शासन चलता था तो उन्होंने इस देश में कई तरह के कानून बनाए थे तो ऐसा ही एक कानून अंग्रेजों ने बनाया था सन 1911 में और 1911 में अंग्रेजों की सरकार ने एक पेटेंट एक्ट इस देश में पारित कर दिया था तो 1911 वाला पेटेंट एक्ट उन्नीस तक चलता रहा आजादी मिल गई थी उन्नीस में लेकिन आजादी मिलने के लगभग और बारह तेरह वर्षों तक सिर्फ बहस चलती रही कि हम हमारा पेटेंट एक्ट बदलें कि नहीं बदलें। बहुत मुश्किलों से जाके 1970 में पेटेंट एक्ट बदला गया पंडित जवाहरलाल नेहरू जो इस देश के पहले प्रधानमंत्री थे वो अक्सर ये कहा करते थे कि अंग्रेजों के जमाने का जो बनाया हुआ पेटेंट एक्ट है अगर वो बदला नहीं जाएगा तो हिन्दुस्तान का तकनीकी विकास नहीं हो सकता हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं हो सकता तो हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करने के लिए बहुत जरूरी है कि अंग्रेजों के जमाने का बनाया गया पेटेंट एक्ट बदला जाए ये पंडित नेहरू अक्सर कहा करते थे उन्होंने ही सबसे पहले पार्लियामेंट में एक बिल पारित किया करवाया था उस पेटेंट एक्ट के लिए लेकिन पंडित नेहरू के अपने जमाने में वो लागू नहीं हो पाया दो दो समितियां बनाई थी पंडित नेहरू ने एक टेक चंद बख्शी हुआ करते थे बहुत बड़े जज माने जाते थे इस देश में उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी और एक जस्टिस आयंगर की अध्यक्षता में दूसरी कमेटी बनाई थी तो दोनों कमेटियों की ये रिकमेंडेशंस थी पार्लियामेंट के लिए कि अंग्रेजों के जमाने का जो बनाया हुआ पेटेंट एक्ट है उन्नीस का वो बदल दिया जाए और हिन्दुस्तान की सरकार अपने हिसाब से पेटेंट एक्ट बनाए तो so, 1970 में वो दूसरा पेटेंट एक्ट इस देश में बना और लागू हुआ 1970 के पहले जब हमारा पेटेंट एक्ट नहीं था अंग्रेजों वाला था तब देश की क्या हालत थी और 1970 में जब वो पेटेंट एक्ट लागू हो गया तब देश की क्या हालत हुई इसका एक उदाहरण मैं आपको दू एक बार अमेरिका से कुछ सांसद आए थे अमेरिकन पार्लियामेंट के सेनेटर्स आए थे वहां अमेरिका की पार्लियामेंट में जो उच्च सदन होता है उसको सेनेट कहते हैं तो अमेरिका के पार्लियामेंट के कुछ सेनेटर हिन्दुस्तान में आए थे और उनकी अध्यक्षता के लिए जो व्यक्ति आया था जो उनका बॉस था जो उस टीम का लीडर था उसका नाम था कैफूवर कैफूवर एक बहुत बड़ा सेनेटर हुआ अमेरिकन पार्लियामेंट में तो कैफूवर ने हिन्दुस्तान में आने के बाद एक स्टेटमेंट किया था और वो स्टेटमेंट हिंदुस्तान के सभी अखबारों में छपा था हिंदुस्तान की बहुत सारी किताबें हैं जो ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल के सेक्टर में लिखी गई हैं, उसमें कैफूवर का वो स्टेटमेंट अक्सर रिप्रोड्यूस किया जाता है वो स्टेटमेंट क्या है कैफूवर ने कहा कि 1970 के पेटेंट एक्ट के हिन्दुस्तान में लागू होने के पहले भारत देश दूसरे देशों से आयात की गई दवाओं पर निर्भर रहता था 1970 के पहले ये देश बाहर से आने वाली इंपोर्टेड ड्रग्स और मेडिसिन पर चलता था और इस देश में कोई भी जरूरी दवा बनती नहीं थी जितनी दवाएं थी वो या तो इंपोर्ट की जाती थी या मल्टीनेशनल से खरीदी जाती थी हिंदुस्तान में ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल के सेक्टर का टोटल प्रोडक्शन 1970 में कुछ साठ सत्तर करोड़ रूपये के आसपास था बस तो यहां दवाएं बनती नहीं थी और महत्वपूर्ण दवाएं तो बिल्कुल नहीं बनती जितनी दवाएं बनती थी वो दूसरे देशों में बनती थी विदेश में बनती थी और वो हिंदुस्तान में इम्पोर्ट की जाती थी तो कैफूवर ने कहा कि 1970 के पहले भारत में ज्यादातर दवाएं बाहर से आयात की जाती हैं बन नहीं पाती हैं और 1970 के कानून बनने के बाद वो इंडियन पेटेंट एक्ट का कानून बनने के बाद कैफूवर का कहना था कि भारत अपने लिए जरूरी दवाएं उत्पादन करने वाला एक महत्वपूर्ण देश बन गया माने 1970 के पहले दवाओं का कुल उत्पादन था इस देश में 60-70 करोड़ के आसपास और आज उन्नीस में हिंदुस्तान में दवाओं का कुल उत्पादन है लगभग 8000 करोड़ रुपए के आसपास ये लास्ट ईयर के भारत सरकार के आंकड़े हैं कि जब हम अंग्रेजों के कानून के आधार पर चलते थे तो इस देश में सिर्फ दवाएं बनती थी 70 अस्सी करोड़ रुपए की जब हमने हिंदुस्तानी कानून बना लिया अपने हिसाब से कानून बना लिया तो इस देश में दवाओं का उत्पादन हो गया है करीब 8000 करोड़ रुपए के आसपास 1970 में हिंदुस्तान पूरी तरह से बाहर से आने वाली दवाओं पर चलता था और यहाँ कभी भी कोई गंभीर बीमारी जब फैलती थी तो अक्सर हजारों लाखों लोग इसलिए मर जाते थे कि समय से दवाएं नहीं मिल पाती थी कई बार इस देश में महामारियां फैली हैं और हजारों लाखों लोग इसलिए मर गए कि समय से बाहर से दवा नहीं आ पाई और लोग मर गए ये 1970 के पहले की हालत थी लेकिन आज हम ना सिर्फ अपने देश में दवाओं का उत्पादन कर रहे हैं बल्कि हर साल हिन्दुस्तान की सरकार करीब दो करोड़ रूपये की दवाओं का निर्यात कर रही है 1970 के पहले ये दोष नेट इंपोर्टर कंट्री था पूरी तरह से भारत के काम चलते थे दवाओं के आयात पर आज हम ना सिर्फ उत्पादन कर रहे हैं बल्कि निर्यात भी कर रहे हैं तो ये जो चमत्कार हुआ वो कैसे हुआ और एक तीसरी बात और है जो कैफूवर ने कही रिपोर्ट में कैफूवर ने कहा कि दुनिया के तमाम अमीर देशों में माने जिनको हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज कहते हैं अमरीका ब्रिटेन जर्मनी फ्रांस स्वीडन जापान ऐसे तमाम देश जिनको फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज कहा जाता है तो दुनिया के तमाम अमीर देशों में दवाओं की जो कीमतें हैं और जो क्वालिटी है तो क्वालिटी के हिसाब से हिंदुस्तान में बनने वाली दवाएं दुनिया के किसी भी देश की दवा के टक्कर में हैं और कीमतों के हिसाब से हिन्दुस्तान में बनने वाली दवाएं दुनिया के तमाम अमीर देशों में बनने वाली दवाओं से 20-20 गुनी सस्ती है जैसे मैं एक उदाहरण दूं आपको एक टैबलेट है उसका नाम है जेंटेक। जेंटेक टैबलेट हिंदुस्तान में बनती है अमेरिका में भी बनती है तो हिंदुस्तान में अगर आप 300 सौ एमजी की जेंटेक टैबलेट को खरीदने जाइए तो एक स्क्रिप्ट, माने 10 गोलियों का एक स्क्रिप्ट जेनटेक टैबलेट का इस देश में लगभग 30-35 रुपए के आसपास है और अमरीका में वही जेंटेक टैबलेट का 10 गोलियों का एक स्ट्रिप साढ़े सात सौ का है अमरीका में और ऐसी एक नहीं मैंने एक लिस्ट बनाई है दवाओं की हमारी एक छोटी सी पुस्तक है जिसका नाम है मौत का व्यापार करके उस पुस्तक में एक लिस्ट दिया है कि हिंदुस्तान में बनने वाली दवाएं पांच रूपये की सात रूपये की आठ रूपये की दस टैबलेट तक मिल सकती हैं वही दवाएं अमरीका में सात सौ में आठ सौ में हजार रूपये में डेढ़ हजार रूपये में इससे कम की नहीं तो कैफूवर ने कहा था ये बात कि 1970 का अगर इंडियन पेटेंट एक्ट ना बना होता भारत में तो भारत में कभी भी लोगों को दवाएं उपलब्ध नहीं हो पाती इतने सस्ते दाम पर तो आज हम दुनिया में ना सिर्फ बेस्ट क्वालिटी की दवाएं पैदा कर रहे हैं बल्कि दुनिया में सब, सबसे सस्ती दवाएं पैदा करने वाले देशों में भारत इस समय नंबर एक पर है दूसरा नंबर है बांग्लादेश का तो ये जो चमत्कार हुआ इस देश में वो चमत्कार हुआ एक कानून की वजह से और उस कानून का नाम है इंडियन पेटेंट एक्ट नाइनटीन अब क्या हो रहा है उस इंडियन पेटेंट एक्ट के कारण हिंदुस्तान में इस समय दवा बनाने वाली करीब अट्ठारह हजार स्वदेशी कंपनियां हैं जो रजिस्टर्ड हैं अनरजिस्टर्ड की बात तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि उनका कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है भारत सरकार का जो मंत्रालय है स्वास्थ्य मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय के रिपोर्ट जो है वो ये बताते हैं कि सारे देश में अट्ठारह दवाएं बनाने वाली इंडियन कंपनीज हैं प्रोडक्शन यूनिट्स हैं जहां 1970 में दवा बनाने वाली मुश्किल से दो चार कंपनियां होती थी 10-12 प्रोडक्शन यूनिट्स होते थे अब आज हमारे देश में दवाएं बनाने वाले 18,000 प्रोडक्शन यूनिट्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं सरकार के यहां जिनका रजिस्ट्रेशन है तो ये जो चमत्कार हुआ है वो चमत्कार एक ही कारण से हुआ हमारे यहां दुनिया की सबसे सस्ती दवाएं हैं हमारे यहां दुनिया की बेस्ट क्वालिटी की मेडिसिन है हमारे यहां दुनिया में आरएनडी पर इस देश में दवाओं पर जो खर्चा हो रहा है वो आप आश्चर्य करेंगे कि हमारा खर्चा दुनिया के तमाम देशों के खर्चे से कम जरूर है लेकिन हमारे यहां क्वालिटी जो है उतनी ही अच्छी है जितनी अमेरिका में है या यूरोप के किसी दूसरे देश में तो कम खर्चे में भी इस देश में आरएनडी का काम चल रहा है और कुछ बड़े पब्लिक सेक्टर हैं जिन्होंने बेहतरीन किस्म के आरएनडी का काम इस देश में किया है जैसे आईडीपीएल इंडियन ड्रग्स फार्मास्यूटिकल लिमिटेड हिंदुस्तान की सरकार का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर है जिसने हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आरएनडी का बेस इस देश में डेवलप किया तो ये सारा का सारा चमत्कार हुआ है हिन्दुस्तान में नाइनटीन के इंडियन पेटेंट एक्ट के आधार पर वो पेटेंट एक्ट ऐसा क्या कहता है जिससे हमारे देश में इतना बड़ा चमत्कार हो गया जो 1970 का पेटेंट एक्ट है उसमें एक प्रोविजन है जी जो ये बताता है कि हिंदुस्तान के ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल के सेक्टर में किसी भी दवा को प्रोडक्ट पेटेंट नहीं मिलता यह हमारे यहां विशेष बात है तो क्या होता है हमारे यहां ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल के सेक्टर में प्रोसेस पेटेंट तो मिलता है लेकिन प्रोडक्ट पेटेंट नहीं मिलता यह प्रोसेस और प्रोडक्ट का फर्क क्या है मैं आपको एक उदाहरण से समझाऊं। मान लीजिए कोई एक मेडिसिन बनानी है X। तो so, X मेडिसिन बनाने के लिए हो सकता है हमको A, B और C नाम के तीन तरह के केमिकल्स की जरूरत पड़े तो so, हमने A को मिलाया B से B को मिलाया C से तो so, A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल कोई एक मेडिसिन बन गई X। तो so, ये जो A, B और C को मिलाने का जो तरीका है उनका जो रेशियो और प्रपोर्शन होगा वो पूरा का पूरा तरीका कहलाता है प्रोसेस और ए बी और सी को मिलने के बाद जो प्रोडक्ट बन गया एक्ट तो वो हो गया मेडिसिन तो हमारे यहां क्या है उस पेटेंट एक्ट के आधार पर कि हमारे यहां प्रोसेस का पेटेंट तो है लेकिन जो प्रोडक्ट बना है उसका पेटेंट नहीं है और हमारे यहां ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल के सेक्टर में जो प्रोसेस का पेटेंट मिलता है उस पर जो पेटेंट की अवधि होती है वो मैक्सिम सात साल की है 5 साल से लेकर 7 साल की अवधि तक के ही लिए पेटेंट इस देश में इश्यू किया जाता है पेटेंट माने एक तरह का लीगल राइट तो मान लीजिए आप एक कंपनी चलाते हैं उदाहरण के लिए और आपने कोई एक दवा इंट्रोड्यूस की बाजार में एक नई दवा बनाई तो उस नई दवा के प्रोसेस पर आपको 7 साल के लिए पेटेंट मिल जाएगा सात साल के बाद आपका पेटेंट खत्म हो जाएगा तो सात साल के लिए आपको जो पेटेंट मिलेगा उस सात साल के पेटेंट पर आपके जैसे प्रोसेस से कोई दूसरी कंपनी दवा नहीं बनाएगी आपसे अलग कोई एक तीसरा प्रोसेस वो बनाएगी आपने मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी एक प्रोसेस डेवलप किया है तो दूसरी कोई कंपनी होगी वो a डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश कोई एक दूसरा प्रोसेस डेवलप करेगी तो एक प्रोसेस पर जिसको पेटेंट मिल गया तो सात साल तक उस व्यक्ति का उस पर अधिकार होता है जब तक वो व्यक्ति या कंपनी अपना अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति और कंपनी को ट्रांसफर नहीं कर देता तब तक उस प्रोसेस से दूसरा कोई आदमी दवा नहीं बना सकता ये हमारा कानून है तो हमारे यहां क्या हुआ कि दवा मान लीजिए एक्ट है लेकिन एक्ट दवा को बनाने के लिए हो सकता है बीस प्रोसेस हो इस देश क्योंकि हमने प्रोसेस का पेटेंट दिया तो उससे नतीजा क्या निकला उससे नतीजा ये निकला कि एक ही दवा को अलग अलग कंपनियों ने अलग अलग तरीके से तैयार किया उनके कॉम्बिनेशंस और परमुटेशंस बदल दिए अलग अलग तरीके से एक ही दवा उन्होंने तैयार की तो नतीजा क्या निकला कि जब एक ही दवा को मान लीजिए बीस कंपनी बना रही है तो मार्केट में कॉम्पिटिशन है और उस कॉम्पिटिशन के कारण दवाओं के दाम नीचे आए 1970 के पहले क्या थी पूरी मोनोपोली थी मार्केट में बाहर से आने वाली इम्पोर्टेड ड्रग्स पर हम जिंदा रहते थे तो मार्केट में पूरी मोनोपोली थी 1970 के बाद जब ये पेटेंट एक्ट पारित हो गया तो कंपटीशन आया मार्केट में क्योंकि 20 कंपनियां 25 कंपनियां एक ही दवा को और 25 तरीके से बना रही हैं तो जैसे जैसे कॉम्पिटिशन बढ़ा मार्केट में वैसे वैसे दामों में कमी आती गई दवाओं में और क्वालिटी डेवलप होती चली गई इसलिए आज हिन्दुस्तान में अट्ठारह हजार प्रोडक्शन यूनिट्स हैं और शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक एक मेडिसिन को हिंदुस्तान में 50-50 कंपनियां बनाती हैं दवा एक ही है ब्रांड नेम अलग अलग हो सकते हैं उससे एक कंपनी ने मान लीजिए एक ब्रांड नेम दे रखा है उसी दवा का दूसरी कंपनी ने दूसरा ब्रांड नेम दे रखा दोनों कंपनियों का प्रोसेस अलग है बनाने का लेकिन प्रोडक्ट सेम है और अगर प्रोडक्ट सेम है तो उसके एंड पॉइंट के जो रिजल्ट्स हैं, वो भी सेम होंगे नतीजे भी एक जैसे होंगे तो ये हमारे यहाँ जो 1970 का पेटेंट एक्ट लागू हुआ उसकी वजह से ये चमत्कार हुआ इस देश में हमारे यहाँ प्रोसेस पेटेंट है प्रोडक्ट पेटेंट नहीं दिया जाता मान लीजिए जा प्रोडक्ट पेटेंट होता तो क्या होता अगर हमने प्रोडक्ट पेटेंट दिया होता तो जो मेडिसिन है उस पर भी पेटेंट हो जाता किसी दूसरे व्यक्ति का और अगर मेडिसिन पर पे पेटेंट हो जाता तो जिस कंपनी के पास प्रोडक्ट पेटेंट होता बस वही कंपनी मार्केट में उस दवा को बेचती और दूसरी कोई भी कंपनी उस दवा को बेच नहीं सकती थी तो एक ही कंपनी की मोनोपोली होती पूरे मार्केट में एकाधिकार होता और मोनोपोली जो होती है तो आप जानते हैं कि एक्सप्लाइटेशन जबरदस्त होता है हर कंपनी अपने दाम इतने ज्यादा बढ़ा देती है कि दूसरी कंपनी वो दवा बना नहीं सकती और बेच नहीं सकती इसलिए वो मुश्किल हो जाती है मोनोपोली इसलिए खराब मानी जाती है तो 1970 का पेटेंट एक्ट जब तो आया तो मोनोपोली टूटी और कॉम्पिटिशन आया डायवर्सिफिकेशन आया और बहुत तेजी से इस देश में ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल के प्रोडक्शन का काम बढ़ा अब क्या चल रहा है अमरीका की तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो दवा बनाने के क्षेत्र में हिंदुस्तान में भी हैं ब्रिटेन की भी कुछ कंपनियां हैं वो भारत सरकार पर पिछले कई वर्षों से दबाव डाल रही हैं, कि वो 1970 का जो पेटेंट एक्ट है उसको बदल दे कौन कौन ऐसी कंपनियां है अमरीका की एक कंपनी उसका नाम है फाइजर ब्रिटेन की एक कंपनी है उसका नाम है ग्लेक्सको तो ये जो फाइजर और ग्लेक्सको नाम की ये कंपनी है एक कंपनी है उसका नाम है स्मिथलाइन बीकम स्विस कंपनी तो ये फाइजर है ग्लेक्सको है सीवा गायकी है सेंडोज है स्मिथलाइन बीकम है ये तमाम मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो भारत सरकार पर दबाव डाल रही हैं कि 1970 का जो इंडियन पेटेंट एक्ट है उसको बदल दिया जाए तो वो क्या चाहते हैं वो चाहते हैं कि 1970 के इंडियन पेटेंट एक्ट में जो प्रोसेस पेटेंट की बात कही गई है उसके साथ साथ प्रोडक्ट पेटेंट भी ले आया जाए और दूसरी बात वो ये चाहते हैं कि हमारे यहां जो पेटेंटेबिलिटी की अवधि है माने कितने समय के लिए पेटेंट मिल सकता है तो मैक्सिमम सात साल के लिए मिलता है तो अमरीकन और यूरोपियन मल्टीनेशनल कंपनियां चाहती हैं कि कम से कम हिन्दुस्तान में बीस साल के लिए पेटेंट मिले तो इसका माने क्या होगा अगर भारत सरकार अमेरिका की और ब्रिटेन की कंपनियों के सामने सरेंडर करके 1970 के इंडियन पेटेंट एक्ट को बदल दे और अमेरिकी कंपनियां और ब्रिटेन की कंपनियां जैसा चाहती हैं वैसा पेटेंट एक्ट बना दे तो हिंदुस्तान में प्रोसेस पेटेंट के साथ साथ प्रोडक्ट पेटेंट भी आ जाएगा और प्रोसेस और प्रोडक्ट पेटेंट के साथ साथ एक एक पेटेंट की अधिकतम अवधि कम से कम 20 साल की होगी सब इसका माने क्या है किसी एक खास दवा को जिस कंपनी के पास उसका पेटेंट है वो कंपनी कम से कम 20 साल तक मार्केट में अपनी मोनोपोली में उस दवा बेचेगी और अगर 20 साल तक एक ही कंपनी की मोनोपोली रहे मार्केट में किसी एक पर्टिकुलर दवा के लिए तब आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो कंपनी कितना लूटेगी क्योंकि आपके पास कोई विकल्प नहीं होगा कि सिवाय उस दवा के आप कोई दूसरी दवा खरीद नहीं सकते और आप चूंकि एक डॉक्टर हैं तो आपके पास एक दूसरा संकट भी होगा कि एक ही कंपनी की जब दवा है मार्केट में तो सिवाय उस दवा के आप दूसरी दवा प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते और तब वो कंपनी अपनी मोनोपोली का फायदा उठाकर हो सकता है जेंटेक टैबलेट के दस टैबलेट के स्ट्रिप को जो अमरीका में दाम है साढ़े सात सौ आठ सौ रूपये उसी दाम पर हिंदुस्तान में बिके क्योंकि जेनटेक बहुत जरूरी टैबलेट है असेंशियल ड्रग्स में आती है हिंदुस्तान की सरकार ने एक लिस्ट बनाई है जिसमें एक सौ हैं जो 100 परसेंट असेंशियल मानी जाती हाथी कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी इस देश में उस हाथी कमीशन की रिपोर्ट ने बताया था कि एक दवाएं तो बहुत जरूरी है और उन बहुत जरूरी दवाओं में रेनेटिडीन एक दवा है जिसको जेंटेक कहते हैं उसका ब्रांड नेम जेंटेक है मूल नाम उस दवा का रेनीटिडीन है तो रेनिटिडीन एक बहुत जरूरी दवा ऐसे ही एक डाइक्लोफेनेक है जिसको वोवेरॉन के नाम से बेचा जाता है सारे देश में। तो वोवेरॉन जो है उसका ब्रांड नेम है डाइक्लोफेनेक उसका ओरिजिनल नेम है मेडिसिन का अपना नाम है तो डाइक्लोफेनेक भी एक बहुत जरूरी दवा है मूल दवा है तो ऐसी जो मूल दवाएं हैं जिनकी संख्या इस समय भारत में एक है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की लास्ट ईयर की जो रिपोर्ट आई है वो ये बता रही है कि हिंदुस्तान में अभी कुछ और ऐसी डेढ़ से ज्यादा मेडिसिन डेवलप हुई हैं पिछले 10 साल में जिनको जरूरी माना जा सकता है तो उसको भी अगर हम ध्यान में रखें तो कुछ 250 दवाएं ऐसी हैं जो बहुत जरूरी हैं और इन बहुत जरूरी ढाई दवाओं के क्षेत्र में मान लीजिए किसी मल्टीनेशनल कंपनी ने प्रोडक्ट पेटेंट भी ले लिया और प्रोसेस पेटेंट भी ले लिया तब तो हिंदुस्तान के लोगों के पास सिवाय मरने के दूसरा कोई रास्ता नहीं बचेगा और इतना बड़ा खतरा इस देश के सामने है दुर्भाग्य क्या है भारत सरकार ने अमेरिका की फाइजर और अमेरिकन लेबोरेटरी ब्रिटेन की ग्लेक्सको यूरोप की सीवागाही की सेंडोज स्मिथलाइन बी कम ऐसी 10-12 बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के सामने इस समय की सरकार ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया और इसी सरेंडर के साथ भारत सरकार ने अनाउंस कर दिया है कि ये जो बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जैसा चाहती हैं वैसा ही कानून इस देश में बनने जा रहा है अगले दो महीने के बाद और उस कानून में जो सबसे खतरनाक बात है वो दो बातें हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं पहली बात कि उस कानून में प्रोसेस पेटेंट के साथ साथ प्रोडक्ट पेटेंट भी है और दूसरी सबसे खतरनाक बात कि पेटेंट की कम से कम अवधि 20 साल की है अब इसमें आप तो डॉक्टर हैं तो एक छोटी सी टेक्निकल बात आप मेरी बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक प्रोसेस से मैंने एक पेटेंट वो पेटेंट ले लिया किसी, किसी एक प्रोसेस पर सपोज करिए ए प्लस बी प्लस सी एक प्रोसेस है उस पर मैंने पेटेंट ले लिया और ए प्लस बी प्लस सी से बनने वाला जो प्रोडक्ट है एक्स उस पर भी मैंने पेटेंट ले लिया क्योंकि दोनों ही पेटेंटेबल हैं नया कानून जो आ रहा है उसमें प्रोसेस भी पेटेंटेबल है प्रोडक्ट भी पेटेंटेबल है तो मैंने ए प्लस बी पहले पेटेंट ले लिया फिर उसके बाद जो एक्स प्रोडक्ट बना उस पर दोबारा पेटेंट ले लिया तो ए का मेरा पेटेंट बीस साल चलेगा और जो प्रोडक्ट आया एक्ट उस पर भी पेटेंट अगले 20 साल तक चलेगा और मान लीजिए जब मेरे पेटेंट की अवधि 20 साल की पूरी हो गई तो मैंने 20 साल में एक दिन पहले ठीक एक दिन पहले ए प्लस बी प्लस सी को थोड़ा सा चेंज किया और मैंने कर दिया ए प्लस बी प्लस हाफ सी या ऐसा कर दिया ए प्लस बी प्लस टू सी तो so, क्या होगा प्रोसेस भी बदल गया और प्रोडक्ट भी बदल गया लेकिन प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होंगे वो पूरी तरह से नहीं बदलेंगे थोड़े रिजल्ट बदलेंगे ज्यादा रिजल्ट नहीं बदलेंगे क्योंकि उनमें ए कंपोनेंट भी है बी कंपोनेंट भी है बस सी कंपोनेंट में थोड़ा सा मैंने फ्रैक्शंस चेंज कर दिए कुछ माइक्रो लेवल के मैंने फ्रैक्शन उसमें चेंज कर दिए तो फिर एक नया पेटेंट अगले बीस साल के लिए मुझे फिर मिल गया और अगले बीस साल के लिए प्रोडक्ट का भी मिल गया तो इसका माने क्या हुआ कम से कम 40 साल तक मेरी मोनोपोली को कोई मार्केट में चैलेंज नहीं कर सकेगा तो इसका माने 40 साल तक लोगों को मरना पड़ेगा जो दामा, जो दाम तय करेगी मल्टीनेशनल कंपनी उसी दाम पर वो दवाएं आपको खरीदनी पड़ेंगी। और एक तीसरी और खतरनाक बात जो हो रही है सरकार ने जो सरेंडर किया है मल्टीनेशनल कंपनियों के सामने हमारे यहां एक कानून चलता था जिसका नाम था डीपीसीओ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर और ये डीपीसीओ कानून क्यों चलता है ये डीपीसीओ कानून इसलिए चलता है कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं इस देश में जो हजारों प्रतिशत का मुनाफा कमाती आप तो डॉक्टर हैं इसलिए आप जानते हैं कि जिस दवा का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दो पैसा पांच पैसा दस पैसे का आता है वो दवा बाजार में दस की बारह की पन्द्रह की बड़े आराम से बिकती है और दवा का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें मरने वाला आदमी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं पूछता घर का गहना भी बेचेगा घर का सामान भी बेच देगा मरीज को बचाना उसके लिए सबसे प्रमुख लक्ष्य होता तो जितनी महंगी से महंगी दवा होगी वो बेचारा चुपचाप उसको खरीद कर लाता भले ही उस दवा को करने में उसके घर की संपत्ति ही क्यों ना बिक जाए तो अगर मान लीजिए चालीस साल तक किसी एक कंपनी की पूरी मोनोपोली रहे मार्केट में तब आप जरा कल्पना करिए कि दृश्य क्या होगा 1970 के पहले की हालत इस देश में वापस लौट आएगी और तीसरी और एक सबसे खतरनाक बात उस पेटेंट एक्ट में जो होने जा रही है वो ये कि हमारे यहां अब तक क्या होता था कि जिस कंपनी को पेटेंट दिया जाता उस कंपनी से ये एग्रीमेंट करती है सरकार कि आपको जिस दवा के लिए पेटेंट दिया जा रहा है पेटेंट मिलने की एक निश्चित अवधि में आप उस दवा का उत्पादन शुरू कर दें नहीं तो क्या है बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं पेटेंट लेके बैठ जाती हैं ना खुद उत्पादन करती हैं, ना किसी दूसरे को करने देते हैं हाँ बेईमानी तो इस देश में इतनी भयंकर तो बहुत सारी कंपनियां इसलिए पेटेंट रजिस्टर्ड कराती हैं ताकि दूसरा कोई आदमी वो माल ना बना सके तो हमारे यहाँ नियम है नियम यह है उसको हम लोग तकनीकी भाषा में कहते हैं कंपलसरी लाइसेंसिंग का नियम है वो तो कंपलसरी लाइसेंसिंग का नियम यह है कि जिस कंपनी को पेटेंट मिला उस कंपनी को पेटेंट मिलने की एक निश्चित अवधि में उत्पादन करना ही पड़ेगा और एक दूसरी बात कि वो कंपनी जब उत्पादन करेगी तो उसको स्थानीय संसाधनों का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा नहीं तो कई बार क्या होता है जैसे मान लीजिए फाइजर एक कंपनी है उसको मान लीजिए पेटेंट मिल गया किसी दवा पे तो फाइजर क्या करेगा वो यहां नहीं बनाएगा वो कहेगा हमारी अमेरिका की जो यूनिट है वहां से जो बनती है उसको हम हिन्दुस्तान में लाएंगे क्योंकि बाहर से लाने वाली दवा में उनको ट्रांसफर प्राइसिंग का मौका मिल जाएगा जो दवा आपके देश में पांच रूपये में बन जाएगी वो अमेरिका में साढ़े नौ हजार रूपये की होगी तो यहां अगर वो पांच रूपये में बेचेंगे तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होगा वही दवा अगर साढ़े नौ में बिकना शुरू हो जाएगी तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा इसलिए वो कोई भी कंपनी क्या करती है बदमाशी के लिए कि पेटेंट हासिल करने के बाद न तो प्रोडक्शन करती है और न इम्पोर्ट सब्सिट्यूट पैदा करती है सो हमारे यहाँ नाइनटीन का जो पेटेंट एक्ट है उसमें यह प्रोविजन है कि जिस कंपनी को भी पेटेंट मिलेगा वो कंपनी को एक निश्चित समय में दवा का उत्पादन करना पड़ेगा नंबर एक और नंबर दो जिस दवा पर पेटेंट मिला है उस दवा को आप इंपोर्ट नहीं करेंगे वो आपको लोकली मैन्युफैक्चर करनी ही पड़ेगी और अगर आपने नहीं की तो आपका पेटेंट रिवोक कर दिया जाएगा रद्द कर दिया जाएगा और किसी दूसरी कंपनी को दे दिया जाएगा तो अभी जो नया पेटेंट एक्ट बनने जा रहा है जिसको भारत सरकार बनाने जा रही है मल्टीनेशनल के सामने सरेंडर करके उसमें यह व्यवस्था है कि कोई भी कंपनी जो पेटेंट हासिल कर लेगी तो वो जो पेटेंट होगा वो इक्विवेलेंट होगा इंपोर्ट के इस बात को समझिए कि मान लीजिए कोई कंपनी ने पेटेंट लिया है किसी एक दवा पर और उसी दवा को वो कंपनी इम्पोर्ट करके ला रही है अपने देश से तो वो जो इम्पोर्टेशन है वो इजी इक्वल टू होगा पेटेंट इज तो बाहर से आने वाली दवा का जो इम्पोर्ट होगा वो अगर हिंदुस्तान के लोकल प्रोडक्शन के हैसियत का माना जाएगा तो कोई भी कंपनी यहां दवा बनाएगी नहीं क्योंकि यहां दवा बनाने में प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है इसलिए वो सारी की सारी दवाओं को बाहर से इंपोर्ट करके हिंदुस्तान में डम्प करने का ही काम शुरू करेंगे जो 1970 के पहले चलता था और इससे भी ज्यादा एक खतरनाक चीज उस पेटेंट एक्ट में जो आ रही है भारत सरकार जिसको बना रही है और पार्लियामेंट में जो आने वाला है अगले महीने वो ये है कि बाहर की कंपनियां जो हिन्दुस्तान के मार्केट में आकर इेशनल और इनरेलीवेंट ड्रग्स बनाती रहती आप तो डॉक्टर हैं इसलिए आप जानते होंगे इस समय हिंदुस्तान के मार्केट में 84,000 फोर हैं प्रेजेंट इंडियन मार्केट में और उन 84,000 फोर में हाथी कमेटी की रिकमेंडेशंस के अनुसार और डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 250 सौ दवाएं हैं जो जरूरी हैं तो बाकी की सारी दवाएं जो है वो गैर जरूरी हैं बेकार है इेलिवेंट है इ रेशनल है लेकिन इस देश में दुर्भाग्य क्या है कि जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो सबसे ज्यादा इ रेशनल और इ रेलिवेंट ड्रग्स ही बना रही हैं। और ऐसी दवाएं इस देश में सबसे ज्यादा बिक रही हैं, जिनकी शायद हमको कोई जरूरत नहीं है जो जबरदस्ती खिलाई जाती है और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल काउंसिल वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली में मेरे कुछ दोस्त हैं जो मेरे साथ पढ़ते थे लाहाबाद यूनिवर्सिटी में बाद में वो बायो ग्रुप में चले गए और डॉक्टर हो गए मैं इंजीनियरिंग में चला गया और इस फील्ड में आ गया तो अभी मेरे दो दोस्त हैं जो वहां के आरएनडी में बहुत गहरे जुड़े हुए हैं तो उन्होंने एक रिसर्च पेपर तैयार किया जिसको हमारे यहाँ एक मेडिको फ्रेंड सर्किल होता है हिन्दुस्तान के तमाम शहरों में डॉक्टरों ने एक सोसाइटी बनाई हुई है जिसका नाम है मेडिको फ्रेंड सर्कल सोसाइटी तो उनका हर साल एक कन्वेंशन होता तो लास्ट ईयर का जो कन्वेंशन हुआ था उसमें मैं गया था उसमें ऑल एम्स के दो डॉक्टरों ने जो मेरे मित्र भी रह चुके हैं एक पेपर प्रोड्यूस किया जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा इेशनल और इ रेलिवेंट ड्रग्स सिस्टमें बन रही हैं दुनिया के तमाम देशों में जिन दवाओं को बनाने पर पाबंदी लगी हुई है वो दवाएं हिंदुस्तान में धड़ल्ले से बन रही हैं और बिक रही हैं जिन दवाओं को खाना जहर माना जाता है वो दवाएं हिंदुस्तान में ना सिर्फ बिक रही हैं बल्कि ऐसी कंपनियों को करोड़ों करोड़ों रुपए के फायदे हैं और ऐसी कितनी दवाएं हैं तो वो जो रिसर्च पेपर उन्होंने प्रोड्यूस किया उस रिसर्च पेपर में उन्होंने कुछ पांच दवाओं की एक लिस्ट दी है उसमें से मैं आपको कुछ नाम पढ़ के सुनाऊ बड़ी इंटरेस्टिंग लिस्ट है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के दो सीनियर डॉक्टरों का रिसर्च है उसमें उन्होंने जो मजेदार लिस्ट है उसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा यह है कि हिंदुस्तान में कितनी ऐसी दवाएं हैं जो इर और इरेलीवेंट है और दूसरी लिस्ट उसका रिसर्च पेपर का हिस्सा है कि हिन्दुस्तान में ऐसे कितने हेल्थ टॉनिक्स हैं जो कुछ भी हेल्थ नहीं देते आप एक नई 100 200 500 हेल्थ सोनिक के डिब्बे खा लीजिए आपकी हेल्थ में एक प्रतिशत भी वृद्धि होने वाली नहीं है तो जो इर रेशनल हेल्थ सोनिक्स हैं और इेशनल और इरेलीवेंट दवाएं हैं उनके बारे में उन्होंने एक लिस्ट बनाई है मैं उसमें आपको कुछ नाम पढ़कर सुनाऊं इस देश में सबसे ज्यादा शायद बिकने वाली दवा है इस समय ब्रूफेल और ब्रूफेन के बारे में उन्होंने कहा है कि यह दुनिया के पंद्रह देशों में बैन है और वो सारे के सारे पंद्रह देश हैं डेवलप्ड कंट्रीज अमेरिका कनाडा जर्मनी फ्रांस स्वीडन स्विट्जरलैंड ब्रिटेन और क्यों बैन है तो वो कहते हैं कि ब्रूफेन से आंतों में घाव हो जाता है और अल्सर भी हो जाता कई बार और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी है उन दोनों डॉक्टर्स की इंटरेस्टिंग स्टडी क्या है उन्होंने एक उदाहरण लिया है उसमें और वो उदाहरण हम सबको समझ में आ सकता वो कहते हैं कि मान लें शरीर में कहीं दर्द हो रहा और हमने कहा कि आप ब्रूफेन खा लीजिए और उस बेचारे मरीज ने ब्रूफेन खरीद के खा लिया सच्चाई में जितना दर्द है उसको ठीक करने के लिए हो सकता है फाइव मिलीग्राम ब्रूफेन की जरूरत पड़े या हो सकता है फोर मिलीग्राम या थ्री मिलीग्राम ही जरूरत पड़े हो सकता है ज्यादा से ज्यादा 10 मिलीग्राम की जरूरत पड़े लेकिन टैबलेट है 400 हंड्रेड का या टैबलेट है 250 हंड्रेड का या टैबलेट है मान लीजिए 300 हंड्रेड एमजी का तो वो डॉक्टर कहते हैं कि आपको अगर 10 मिलीग्राम की जरूरत है वो दर्द ठीक करने के लिए लेकिन आपने टेबलेट खा लिया है 250 सौ तो का तो वो जो चला गया शरीर के अंदर उसमें से 10 मिलीग्राम तो काम में आएगा लेकिन जो बचा हुआ 240 मिलीग्राम है वो शांत नहीं बैठने वाला वो कुछ ना कुछ करेगा और जो कुछ करेगा उसका रिजल्ट ये निकल सकता है कि हो सकता है आपकी आंतों में घाव पैदा कर दे हो सकता है आपको अल्सर की बीमारी बना दे हो सकता है आपको ऐसी और कोई तीसरी बीमारी पैदा कर दे इसलिए यूरोप के देशों में ब्रूफेन बैन है लेकिन हिंदुस्तान में बहुत धड़ल्ले से बिकती है ऐसे ही एक दूसरी दवा के बारे में उन्होंने कहा है एस्पिरिन। एस्पिरिन दुनिया के 40 से ज्यादा देशों में बैन है लेकिन हिंदुस्तान में धड़ल्ले से बिक रही है एक ऐसी ही दवा के बारे में उन्होंने लिखा पैरासीटामोल पैरासीटामोल दुनिया के बारह 15 देशों में इस समय बिकती नहीं जापान ने अभी तीन साल पहले पैरासीटामोल को बैन किया कारण क्या है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक जर्नल मेरे आता है जहां इलाहाबाद में मैं जिस रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करता हूँ वहां दुनिया भर के तमाम जर्नल्स में मंगाता हूँ तो डब्ल्यू के जर्नल्स रेगुलर मेरे यहाँ आते हैं तो पिछले तीन साल पहले का जो डब्ल्यूएचओ का जर्नल आया उसमें उन्होंने बताया कि पैरासीटामोल खाकर जापान में करीब डेढ़ लाख बच्चे पैरालिथिक हो गए अपंग हो गए और वहां जापान में अक्सर डॉक्टर पैरासीटामोल को एंटी के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो डेढ़ लाख बच्चे जब अपंग हो गए और पैरेलिटिक हो गए तो वहां की जापान की सरकार ने कमीशन बिठाया और उस कमीशन की रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट को डब्ल्यू एच ओ ने अपने जर्नल में प्रोड्यूस किया रिप्रोड्यूस किया और वो रिपोर्ट यही कह रही है कि जापान के डॉक्टरों ने पता लगाया कि बहुत अधिक मात्रा में पैरासीटामोल खाने के कारण जापान के बच्चे लपंग, वो अपंग हो गए लकवे के मरीज हो गए उसके तुरंत बाद जापानीज गवर्नमेंट ने पैरासीटामोल को बैन कर दिया लेकिन हमारे यहां धड़ल्ले से बिक रहा है पैरासीटामोल और अक्सर इस देश के छोटे छोटे बच्चे पैरासीटामोल खा रहे हैं कभी कभी तो इस देश में लोग जो हैं बिना डॉक्टर के पास जाए खुद अपनी डॉक्टरी शुरू कर देते हैं तो उनका क्या करें जरा सा बुखार आया पड़ोसी आपको आ जाएगा सुझाव देने के लिए पैरासीटामोल ले लो जुकाम हो गया तो पड़ोसी आ जाएगा आपको बताने के लिए कोल्डारिन ले लो यहां तो प्रॉब्लम एक और बड़ी कि हर व्यक्ति इस देश में बड़ा भारी डॉक्टर है तो द, कभी कभी तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं प्रेस्क्रिप्शन के लिए वो खुद ही प्रेस्क्रिप्शन कर लेते हैं और बीमारी चालू हो जाती है फिर और ऐसी कुछ 515 दवाएं हैं इसमें एक दवा और है जो इस देश में बहुत बिकती है प्लेसिडॉक्स इस देश में बहुत बिक रही है और प्लेसिडॉक्स के बारे में है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है उस पर सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट हैं प्लेसिडॉक्स के इसलिए प्लेसिडॉक्स दुनिया के करीब 12-13 देशों में बिकती नहीं तो ऐसी 515 सौ हैं जो दुनिया के तमाम देशों में बंद कर दी गई है लेकिन हिन्दुस्तान में धड़ल्ले से बिक रही हैं और इनमें एक दूसरे दुख और दुर्भाग्य की बात है उस रिसर्च पेपर में उन्होंने ये प्रोड्यूस किया कि बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो कई कई नामों से बिक रही हैं और उसमें क्या होता है मैं आपको बताऊं जैसे हम कभी बीमार पड़ जाते हैं डॉक्टर साहब के पास गए डॉक्टर साहब ने कोई प्रेस्क्रिप्शन लिखा हमने वो खरीद के खाया असर नहीं हुआ दोबारा डॉक्टर साहब के पास गए कि डॉक्टर साहब उस दवा का तो कोई असर नहीं हुआ डॉक्टर साहब ने दवा का नाम बदल दिया फिर हमने खाया फिर भी असर नहीं हुआ फिर तीसरी बार चले गए डॉक्टर साहब के पास कि कोई असर नहीं है तो फिर एक तीसरा प्रेस्क्रिप्शन आया तो पता चला दस प्रेस्क्रिप्शन बदले और एक भी दवा का असर नहीं हुआ कारण क्या है डॉक्टर साहब नाम बदलते गए लेकिन दवा एक ही थी और इसका कारण क्या है इसका जो सबसे बड़ा कारण है दुनिया के जितने अमीर देश हैं, कई यूरोपियन देशों में मैं गया हूं किसी भी यूरोपियन देश में कोई भी दवा ब्रांड नेम से नहीं बिकती सारी सारी दवाएं उनके ओरिजिनल नाम से बिकती ब्रांड नेम कहीं ब्रैकेट में पड़ा रहता लेकिन ओरिजिनल नेम पहले रहता तो उससे पता चल जाता है कि दवा क्या है यहाँ क्या है कि ब्रांड नेम से दवाएं बिकती हैं ओरिजिनल नेम मालूम नहीं होता ज्यादातर तो डॉक्टरों को भी नहीं मालूम होता और पेशेंट को भी नहीं मालूम होता और इस इस देश में हमारे जैसे बहुत सारे लोग कम से कम हम लोग आजादी बचाओ आंदोलन की तरफ से पिछले पांच साल से पार्लियामेंट के एम को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा कानून इस देश में बनना चाहिए जिससे दवाएं ब्रैंड नेम से न बिके उनके ओरिजिनल नेम से बिके और अगर ये यूरोप और अमरीका में हो सकता है तो हिन्दुस्तान में क्यों नहीं हो सकता लेकिन वो होने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि अगर ब्रांड नेम छोड़कर उनके ओरिजिनल नाम से दवाएं बिकना शुरू हो गई तो ये एक ही दवा 40 नाम से कैसे बिकेगी और उसमें करोड़ों करोड़ों का जो घोटाला है वो कैसे हो पाएगा तो जो दवा का क्षेत्र है वो हिंदुस्तान में सबसे बड़े सेवा के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है और इस देश में जितने लोग डॉक्टर्स बनते हैं और डॉक्टर बनने के बाद जो काम करते हैं वो एक सेवा के रूप में ही इस देश में दिया जाता है। तो उस सेवा के क्षेत्र में लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करके कुछ करोड़ रुपए का मुनाफा कमाना है अगर ये प्रवृत्ति पैदा हो रही है और सबसे ज्यादा ये प्रवृत्ति मल्टीनेशनल्स में आ रही है तो इस देश के लिए बहुत बड़े खतरे की निशानी है ये और मान लीजिए अगर ये चीजें हो गई अभी तक तो मैं आपसे संभावना व्यक्त कर रहा हूं लेकिन हो सकता है दो महीने के बाद यह कानून पारित हो जाए तो दो महीने के बाद अगर ये कानून पारित हो गया तो आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इस देश में दवाओं की कीमतें कितनी तेजी से बढ़ेंगी तीन साल पहले लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के नाम पर मनमोहन सिंह जब इस के वित्त मंत्री बने थे तो उन्होंने डीपीसीओ खत्म किया था ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर खत्म किया था तो जैसे ही डीपीसीओ खत्म हुआ है आप देखिए पिछले तीन साल में दवाओं की कीमतें कम से कम दस गुनी तक बढ़ी हैं पिछले तीन साल मेरे शहर में एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं इलाहाबाद में वो अक्सर मुझको कहते हैं कि राजीव पिछले चालीस साल में दवाओं की कीमतों में जो बढ़ोत्तरी नहीं हुई है वो पिछले तीन चार पांच साल में हो गई है इतने तेजी से और अभी सिर्फ डीपीसीओ खत्म हुआ है तब ये हालत है मान लीजिए ये पूरा पेटेंट एक्ट ही बदल गया और उसके आधार पर जो अमेरिकन और मल्टीनेशनल कंपनियां चाहती हैं वो पेटेंट एक्ट आ गया तब तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि क्या होगा इस देश में नियम चलता और कम से कम 20 साल के लिए वो कानून वहां पर है जैसे अमरीका जैसे कनाडा जैसे जर्मनी जैसे फ्रांस जैसे ब्रिटेन इन तमाम देशों में आप देख लीजिए इलाज करवाना दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा है अमरीका में अमेरिका में कोई भी मरीज अपने इलाज के बारे में तब तक सोच नहीं सकता जब तक उसका इंश्योरेंस ना हो बिना इंश्योरेंस के अमेरिका में इलाज कराना माने घर बार सब बेच देना छोटी से छोटी बीमारी का इलाज करवाने में लाखों खर्च हो जाते हैं वहां पर तो इतना हाई कॉस्ट है ट्रीटमेंट का कारण क्या है हाई कॉस्ट ट्रीटमेंट का अमरीका में इसलिए है क्योंकि उनके यहां प्रोडक्ट पेटेंट चलता और कम से कम 20 साल के लिए उनके यहां मोनोपोली है एक एक कंपनी की पूरे मार्केट में एक एक दवा पर तो वो कंपनी जब तक उसका पेटेंट रहता है तब तक मनमानी कीमतें वसूलती है और अमेरिका में इस समय जितनी मेडिसिन बिक रही हैं उन मेडिसिन में करीब 90% परसेंट हैं है पेटेंटेड मेडिसिन और हिंदुस्तान में इस समय क्या हालत है इस समय हमारे देश में जितनी मेडिसिन बिक रही हैं उनमें मुश्किल से 10 टू 15 परसेंट मेडिसिन पेटेंटेड हैं, बाकी सारी ऑफ पेटेंटेड है और ऑफ पेटेंटेड होने का फायदा क्या होता है कोई भी दूसरी कंपनी कोई भी तीसरी कंपनी कोई भी चौथी कंपनी उससे ज्यादा किसी अच्छे प्रोसेस से उससे ज्यादा किसी सस्ते तरीके से वो दवा बना सकती है और मार्केट में बेच सकती है पेटेंटेड होने का माने हर उस कंपनी को दवा बनाने से रोका जाए जो मार्केट में इनोवेट करने के लिए आना चाहती और एक सबसे खतरनाक चीज इस कानून में जो होने जा रही है हमारे यहाँ एक नए तरह का कानून आ रहा है ये जो पेटेंट एक्ट आ रहा है इसमें चोरी अगर की किसी ने जैसे मान लीजिए अमेरिकन कंपनी का पेटेंट है किसी मेडिसिन पे और हिन्दुस्तान की किसी कंपनी ने उस मेडिसिन को बनाया और मार्केट में बेचा तो इसका माने उस अमेरिकन कंपनी के पेटेंट का वॉयलेशन किया आपने तो अमेरिकन कंपनी के पेटेंट का जब वॉयलेशन किया तो आपके ऊपर केस जब चलेगा तो उस केस में स्थिति क्या होगी उस केस में स्थिति कुछ इस तरह की होगी जैसे मैं एक उदाहरण से आपको समझाऊं मान लीजिए मेरी घड़ी ये घड़ी आपने चोरी की तो मैं कोर्ट में जाऊंगा और मुकदमा करूंगा आपके खिलाफ और मैं सिद्ध करूंगा कोर्ट में जाकर कि आपने मेरी घड़ी चुराई है अब जो नया पेटेंट एक्ट आने जा रहा है उसमें क्या होगा जिस आदमी ने आरोप लगाया जैसे मैंने आरोप लगाया आपके ऊपर कि आपने चोरी की है हमारे पेटेंट के वॉलेशन का काम आपने किया तो उस समय स्थिति क्या होगी नए पेटेंट एक्ट में जो प्रोविजन है उसका टाइटल है रिवर्सल ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ इसका माने क्या इसका माने यह है कि अगर मैंने आपके ऊपर आरोप लगाया कि आपने मेरी घड़ी चुराई है तो आपको सिद्ध करना है कोर्ट में कि आपने घड़ी चुराई है कि नहीं चुराई मैं नहीं सिद्ध करूंगा मैं तो कोर्ट में आपके ऊपर आरोप लगाकर छुट्टी हो गई मेरी तो और मैं जो चाहूंगा वो करूंगा आप मरते रहिए खटते रहिए ये सिद्ध करने के लिए कि आपने चोरी की है कि नहीं की है माने जो चोर होगा उसको सिद्ध करना पड़ेगा कि आप चोर हैं कि भले आदमी जो आरोप लगाएगा वो सिद्ध नहीं करेगा जो आरोपी होगा उसको सिद्ध करना पड़ेगा कि मैंने चोरी की है या नहीं की है ऐसी स्थिति में क्या होगा ऐसी स्थिति में बहुत अच्छा एक तमाशा इस देश में चलेगा कि अमरीकन कंपनियों की जो कम्प्यूटर होंगी इंडियन मार्केट में जैसे फाइजर है फाइजर का कंप्यूटर मान लीजिए सिप्ला है या फाइजर का कॉम्प्यूटर मान लीजिए रेनबेक्सी है या फाइजर का कॉम्प्यूटिटर मान लीजिए डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी हैदराबाद वाला या ऐसी दस पांच और कंपनियां हैं तो so, फाइजर क्या करेगा उन दस पांच कंपनियों पर एक साथ आरोप लगाएगा कि इन्होंने हमारे पेटेंट की चोरी की है जैसे ही वो आरोप लगेगा वैसे ही रिवर्सल ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ के प्रोविजन के साथ उन तमाम स्वदेशी कंपनियों के अपने प्रोडक्शन बंद करने पड़ेंगे और मार्क, वो कोर्ट में जाके फैसले की स्थिति तक आपको अपने मार्केट से आउट होना पड़ेगा और उतने साल में मान लीजिए पांच साल मुकदमा चला या दस साल मुकदमा चला तो फाइजर पूरे मार्केट में अपनी मोनोपोली एस्टेब्लिश करेगा और इस देश में आप जानते हैं कि कोई भी केस का फैसला 20-25 साल से पहले होता नहीं छोटे से छोटे केस के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए कम से कम आपको 15-20 साल से बड़े आराम से गुजर जाएंगे आपके केस का फैसला ही नहीं होने वाला तो अमेरिका की जो कंपनियां हिंदुस्तान में अपनी मोनोपोली एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगी उनके लिए तो बिल्कुल खुला हुआ रास्ता है कि वो जिस कंपनी पर चाहे आरोप लगा दें रिवर्सल ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ के तहत हिंदुस्तानी कंपनी को अपना प्रोडक्शन बंद करना पड़ेगा और उतने समय के लिए मार्केट पर पूरी मोनोपली अमेरिकन या यूरोपियन कंपनी की होगी जिसने आरोप लगाया दुनिया में ये कानून कहीं भी नहीं चलता रिवर्सल ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ का कोई कानून नहीं हमेशा जो आरोप लगाता है उसको सिद्ध करना पड़ता है कि दूसरे ने चोरी की है या नहीं की है अब एक नया नियम इस देश में आ रहा है कि चोरी करने वाले को सिद्ध करना पड़ेगा कि आपने चोरी की है या नहीं की ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान का क्या हो सकता है मैं मेरी बात नहीं कहता हिंदुस्तान में इस समय जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है के आर नारायणन ये पहले उपराष्ट्रपति रह चुके तो जब के आर नारायण साहब उपराष्ट्रपति हुआ करते थे तो उस समय एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया था दिल्ली में वो मुझे अभी भी याद है आईआईटी में एक कन्वोकेशन हुआ था दिल्ली आईआईटी में और चांस की बात यह थी कि मैं गया था उस कन्वोकेशन में उनका व्याख्यान सुनने के लिए तो एज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के आर नारायण साहब ने कहा कि हिन्दुस्तान में नाइनटीन का जब से पेटेंट एक्ट आया सबसे हिंदुस्तान की जो कुल आबादी है उसका 30 प्रतिशत आबादी ही दवा खरीद रही है जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है हिंदुस्तान की उस पॉपुलेशन का सिर्फ 30 परसेंट हिस्सा दवा खरीद पाता है ये तब उन्होंने कहा जब हिंदुस्तान में दवाएं दुनिया की सबसे सस्ती दवाएं मानी जाती है यह स्टेटमेंट उनका उस समय का है जब हिन्दुस्तान में अपना पेटेंट एक्ट चलता है और हम ना सिर्फ बेस्ट क्वालिटी की दवाएं पैदा करते हैं बल्कि हिंदुस्तान में हम सबसे सस्ती दवाएं पैदा करते हैं तब भी हिंदुस्तान की कुल आबादी का 30 प्रतिशत हिस्सा ही दवा खरीद पाता है 70 परसेंट लोग तो अभी भी दवा खरीदने की स्थिति में नहीं मान लीजिए ये नया पेटेंट एक्ट आ गया तब क्या होगा तब तो शायद ये होगा कि हिंदुस्तान की पूरी आबादी का मुश्किल से पांच से दस हिस्सा ही दवा खरीदने की हैसियत रखेगा क्योंकि दाम इतने तेजी से बढ़ेंगे और हमारे पास उन दामों को रोकने के लिए कोई कानून नहीं होगा क्योंकि कानून जो था वो पहले से ही हटा दिया है डीपीसीओ का और सब इस देश में कभी आप कल्पना करिए कि मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर मेडिसिन है और उस पर्टिकुलर मेडिसिन पर किसी विदेशी कंपनी का अधिकार है और उस विदेशी कंपनी को मान लीजिए बीस साल के लिए पेटेंट राइट मिला हुआ है प्रोसेस का और प्रोडक्ट का और बाई द वे हिंदुस्तान में सूरत जैसी स्थिति पैदा हो जाए जो कुछ साल पहले हुई थी अब वो प्लेग था या क्या था इसकी डिबेट में मैं नहीं जाना चाहता लेकिन कुछ तो था और मान लीजिए जो दिल्ली में लास्ट ईयर पैदा हुआ था डेंगू की स्थिति वो स्थिति हिंदुस्तान के दस पंद्रह शहरों में पैदा हो गई है और किसी एक कंपनी के पास ही डेंग्यू की मेडिसिन है या किसी एक कंपनी के पास ही प्लेग की मेडिसिन है और उस कंपनी के पास 20 साल के लिए प्रोडक्ट और प्रोसेस दोनों पेटेंट के राइट्स हैं तो सूरत जैसी स्थिति में दिल्ली के डेंगू जैसी स्थिति में मान लीजिए वो कंपनी अपनी दवा का दाम 100 गुना बढ़ा दे तब आपके पास कोई विकल्प नहीं है या तो मरिए या सौ गुनी महंगी दवा खरीदिए और अपना इलाज कराइए और मान लीजिए कभी युद्ध की स्थिति हो कभी मान लीजिए हमारा किसी दूसरे देश से झगड़ा हो गया हो और कोई बहुत बड़ी नेशनल क्राइसिस इस देश में पैदा हो गई हो युद्ध की स्थिति हो जैसे मैं आपको एक सॉलिड एग्जाम्पल दूं इराक की हालत इस समय बहुत खराब है इराक की हालत खराब क्यों है क्योंकि इराक के ऊपर प्रतिबंध लगे हुए हैं अमरीका के और यूरोप के देशों ने प्रतिबंध लगाए हुए हैं तो प्रतिबंध लगाए हुए हैं तो हो क्या रहा है वहां बच्चे मर जाते हैं बिना दूध के क्योंकि बाहर से दूध नहीं लाने देते ईराक को ईराक में हजारों लाखों लोग बीमारियों से मर रहे हैं क्योंकि उनके पास दवाएं नहीं है अमेरिका ने पाबंदी लगाई है कि कोई भी कंपनी ईराक में दवाएं नहीं बेचेगी अमेरिका ने पाबंदी लगा, लगा रखी है कि कोई भी कंपनी ईराक में दूध नहीं बेचेगी कोई भी कंपनी इराक में दाना नहीं बेचेगी अन्न का कोई भी कंपनी यूरोप और अमरीका की ईराक में सब्जियां नहीं बेचेगी फल नहीं बेचेगी तो ईराक में हजारों लाखों लोग मर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास अपनी व्यवस्थाएं नहीं है और ये क्यों हुआ है क्योंकि इराक पिछले युद्ध के दिनों में तबाह हो गया कुवैत का जो युद्ध हुआ था खाड़ी का जो युद्ध हुआ था जो गल्फ वॉर हुआ था उस गल्फ वॉर के कारण इराक पूरी तरह से बर्बाद हो गया तो बर्बाद होने के कारण उस इराक में स्थिति बड़ी खराब हो गई है तो वो खराब स्थिति आज तक बनी हुई है क्योंकि बाहर की कंपनियों पर पाबंदी लगी हुई है वो ईराक में न दवाएं बेच सकते हैं न खाने पीने के सामान बेच सकते हैं बाई दबे अगर ये हालत हिन्दुस्तान में हो जाए मान लीजिए कल को साल भर के बाद पाकिस्तान से हमारा कोई युद्ध हो जाए और युद्ध के समय में तो इकोनॉमी पूरी तरह से कॉलप्स कर जाती तो युद्ध के समय मान लीजिए हालत बड़ी खराब है और हमने पेटेंट दे रखा है प्रोसेस और प्रोडक्ट का विदेशी कंपनियों को और युद्ध के बाद कोई भयंकर महामारी सैनिकों के बीच में पैदा हो गई है उनका हम ट्रीटमेंट इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो कंपनी के पास पेटेंट होगा वो मनमानी कीमत पर दवा बेचेगी और हमको मजबूरी में वो दवा खरीदनी पड़ेगी और ऐसा खतरनाक कानून इस देश के पार्लियामेंट में पारित होने जा रहा है सब आप इन सरकारों के दिमाग के बारे में सोचिए तो ये क्या सब बैंक लोग हैं जो बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में और मैं आपको सच्चाई कहूं कि ये बैंकप्ट तो नहीं हैं, लेकिन ये सब के सब ट्रेटर्स हैं जो वहां बैठे हुए हैं जो अपने देश की बर्बादी कर सकते जो अपने देश के साथ गद्दारी कर सकते विदेशी कंपनियों के साथ दोस्ती कर सकते हैं क्योंकि करोड़ों करोड़ों रुपए की रिश्वत विदेशी कंपनियां दे सकती हैं और अभी इस में एक नए तरह का खतरनाक ट्रेंड पैदा हो गया है अब बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों ने अपने एमपीज रखना शुरू कर दिया है पार्लियामेंट में लॉबिंग के लिए और हर पार्टी में विदेशी कंपनियों के एमपीज हैं वो क्या करते हैं जब भी किसी कंपनी के खिलाफ कोई बात होती है तुरंत हंगामा मचाते हैं और उस पूरी बात को सबसाइड करवा देते हैं जैसे मैं आपको उदाहरण दू हम लोगों ने एक केस स्टडी किया था 92-93 में आजादी बचाओ आंदोलन की तरफ से वो केस स्टडी क्या था कि हिंदुस्तान में 15-16 ऐसी मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन जो हजारों प्रतिशत का मुनाफा कमा रही है हजारों प्रतिशत थाउजेंड ऑफ प्रोफिट थाउजेंड ऑफ परसेंट और इनमें सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनियों में फाइजर एक है दूसरे नंबर की है हेक्स, तीसरे नंबर की है सीवा गायगी चौथे नंबर की है सेंडोज पांचवें नंबर की है ग्लेक्सको और ऐसी पंद्रह कंपनियों की हमने एक लिस्ट बनाई थी और वो लिस्ट किस आधार पर बनाई थी इन कंपनियों की जो बैलेंस शीट आती है उन्हीं बैलेंस शीट के आधार पर हमने वो लिस्ट बनाई थी तो बैलेंस शीट में से हमने कैलकुलेट क्या किया बैलेंस शीट में से हमने जो कैलकुलेशन किया था वो ये कि इन कंपनियों की जो दवाएं बनती हैं जो बेसिक मेडिसिन बनती हैं, जिनको बल्क ड्रग्स कहते हैं तो जो बल्क ड्रग्स बन रही हैं, उसकी जो कॉस्ट आ रही है उससे एक गुनी ज्यादा कॉस्ट पर मार्केट में फॉर्मुलेशन बिक रहा एक गुनी ज्यादा कीमत पर मान लीजिए बल्क ड्रग बन रही है डेढ़ हजार रूपये किलोग्राम में तो मार्केट में वो लाखों रुपए किलोग्राम के हिसाब से बिक रही थी फॉर्मुलेशन सुनकर तो ऐसी जो मनमानी कीमतें वसूल रहे हैं और इनके ऊपर पार्लियामेंट से कोई रेगुलेशन नहीं है तो हमने एक केस स्टडी करके पार्लियामेंट के कुछ एमपीज को दिया था पार्लियामेंट के उन एमपीज ने देखा कुछ सवाल हुए पार्लियामेंट में बाद में पार्लियामेंट में एक कमीशन बिठाया गया था उस कमीशन में कुछ एमपी शामिल हुए थे उस कमीशन की जो रिकोमेंडेशन थी वो भी यही थी कि हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो बनमानी कीमतें वसूल रही हैं दवाओं को जिन दामों पर बिकना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा दाम पर वो दवाएं बाजार में बिक रही हैं और आम आदमी उससे बुरी तरह से प्रभावित हो रहा तो ये आया हंगामा हुआ पार्लियामेंट में अब हम लोगों को ये उम्मीद थी कि उन कंपनियों के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा तो पार्लियामेंट में एक जबरदस्त लॉबी खड़ी हो गई जिन्होंने उन कंपनियों को प्रोटेक्ट करने का काम किया और आज तक उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं दुर्भाग्य है इस देश का फिर हम लोगों ने एक बार हंगामा किया पार्लियामेंट में कि हमारे यहां एक कंपनी है उसका नाम है नेस्ले नेस्ले बेबी पाउडर बेचता यूरोप के देशों में बेबी पाउडर बिकता नहीं यूरोप के देशों में बेबी पाउडर को बेबी किलर कहते मैंने यूरोप के कई देशों में देखा है बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे रहते हैं एडवर्टीजमेंट जिन पर दिया जाता है सरकार की तरफ से कि आप अपने बच्चे को बेबी पाउडर मत खिलाइए क्यों क्योंकि उसमें जहर तो पूरे यूरोप में जो बेबी पाउडर बेबी किलर कहा जाता है वही बेबी पाउडर हिंदुस्तान में धड़ल्ले से बिक रहा है और बहुत वर्षों तक इस देश में जो बेबी पाउडर बिकता था उसके डिब्बे पर कुछ भी लिखा नहीं होता था जब ये सब हंगामा हुआ पार्लियामेंट में हमारे जैसे विचार वाले दिल्ली में कुछ डॉक्टर्स हमको मिले और उन्होंने भी पार्लियामेंट पे दबाव डलवाया हंगामा करवाया सब जाके भारत सरकार ने सिर्फ इतना सा आदेश दिया कि कंपनियों को बेबी पाउडर के डिब्बों पर यह लिखना जरूरी होगा कि मां का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम है बस बात खत्म हो गई मैंने हमको यह उम्मीद थी कि सारे देश में यह रेगुलेशन आ जाएगा कि माँ का दूध ही बच्चे को पिलाया जाए बेबी पाउडर बिल्कुल नहीं पिलाया जाए लेकिन कोर्ट में जाने के बाद और कोर्ट से फैसला होने के बाद सरकार ने सिर्फ इतना किया कि बेबी पाउडर के डिब्बे पर लिखवा दिया कि माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम है और वो उसी तरह से लिखा जाता है जिस तरह से सिगरेट की डिब्बी पर लिखा रहता सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है फिर भी जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनकी आंखें हैं वो आंखों से अंधे हैं ये लिखा हुआ है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है फिर भी सूतते ही रहते हैं और सुट्टा लगाते ही रहते हैं कुछ उसी तरह की हालत हिंदुस्तान की माताओं की भी है कि जो जितनी ज्यादा पढ़ी लिखी है वो उतना ही ज्यादा बेबी पाउडर अपने बच्चों को खिलाती और विज्ञापन कुछ इस तरह से किया जाता है कि हमारा मुन्ना तीन महीने का हो गया तो मैंने तो बेबी पाउडर खिलाना शुरू कर दिया अब आप क्या कर रहे हैं तो कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि जैसे हिंदुस्तान में जब से बेबी पाउडर आया तभी से बच्चे जवान हो रहे हैं बिना बेबी पाउडर के तो लोग बड़े ही नहीं हुए होंगे इस देश में कुछ ऐसा माहौल है पूरे देश में और इतने धड़ल्ले से बेईमानी के साथ नेस्ले कंपनी का ये रोज एडवर्टिजमेंट आता है लेकिन मुझे दूसरा एक और बड़ा दुर्भाग्य लगता है कि आप जैसे जागरूक डॉक्टर खामोश बैठे हुए हैं। एक तरफ भारत सरकार इस साल एक वर्ष मना रही है शायद आपको कुछ पैम्पलेट आए होंगे और माहिती मिली होगी इस साल का जो वर्ष है वो माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम है इस वाक्य के आधार पर यह वर्ष मनाया जा रहा है और जगह जगह भारत सरकार लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर, कर के सेमिनार करवा रही है ताकि माओ को समझाया जाए कि आपका दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम है तो मैं अक्सर उनसे कहता हूं कि ये फालतू का खर्चा कर रहे हो करोड़ों रुपए का इससे ज्यादा आसान है ये बेबी पाउडर बिकना ही बंद करा दो बात ही खत्म हो जाएगी लेकिन वो नहीं कराएंगे बेबी पाउडर धड़लने से बिक रहा है और उसके लिए सेमिनार भी धड़ल्ले से चल रहे हैं कि माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम है अब जिनको समझना चाहिए कि माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम है वो सेमिनार में आते नहीं वो तो अपने घर में टेलीविजन के सामने बैठकर सीखते हैं कि नेस्टम पिलाएं कि सेरेलक पिलाएं। दुर्भाग्य से जिनको सेमिनार में जाना चाहिए समझना चाहिए वो जाते नहीं है और जिनको ये समझ है वो कोई कैंपेन चलाते नहीं है इस देश ये सबसे बड़ी कम नसीबी है इस देश और उससे भी ज्यादा दूसरी कम नसीबी है कि कॉलगेट नाम का टूथपेस्ट बिक रहा है इंडियन डेंटल मेडिकल एसोसिएशन के प्रमाण से मुझे जरा आप बताइए कि कब इंडियन डेंटल मेडिकल एसोसिएशन ने कोई कॉन्फ्रेंस किया और उसमें कॉलगेट के ऊपर प्रस्ताव पारित किया कि हम कॉलगेट को प्रमाणित कर रहे हैं इसलिए हिंदुस्तान में बिकना चाहिए लेकिन रोज कॉलगेट बिक रहा है आईडीए द्वारा प्रमाणित इंडियन डेंटल जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनके एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित तो आप में से कोई डॉक्टर इसका विरोध क्यों नहीं करता कोई डेंटिस्ट खड़ा होकर इस झूठ को झूठ क्यों नहीं बोलता और क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट में जाकर इस बात को चैलेंज करता हम तो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मैं डेंटिस्ट नहीं हूं